पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह करवावहै तेजस्विनावी तमस्तु माँ विदेशा वही ओम शांति शांति शांति सभी को साधारण नमस्ते आइए आप सभी का संस्कृत कक्षा में वर्णोचारण शिक्षा कक्षा में स्वागत है पिछले सप्ताह का यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते है तो आगे चलते हैं पिछले सप्ताह की कोई शंका तो नहीं है तो जी, आपको कोई शंका तो नहीं है बुद्धि बुद्धि निरगाह प्रयोगणा भी ज्वलिता आकाश दक्षण सब्ता शब्द आकाश जिसका स्थान हो उच्चारण करने से जो प्रकाशित होता हो बुद्धि के द्वारा निरंतर ग्रहण करने योग्य हो और कानों से जिसकी उपलब्धि हो उसको शब्द कहते हैं अब जो है वह जो शब्द है अर्थात जो वर्ण है वह वर्ण कितने हैं तो बताया है कि वर्ण जो है त्रिष्टि ही वर्णाह त्रिष्टि ही इसमें केवल त्रिष्टि ही लिखा हुआ है होना चाहिए वर्णास त्रिष्टि क्या होना चाहिए जी त्रिष्ठी वर्णा त्रिष्ठी ही क्या करना है वर्णास त्रिष्ठी ही क्या होगा जी वर्ण त्रिष्टि वर्णास क्या करेंगे केवल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि त्रिष्ठी ही लिखा हुआ है है नी जी तो इसमें जोड़ देंगे वर्णास वर्णास्त्रिष्टि ही ऐसा पूरा सूत्र है वृद्ध पाठ में लघु पाठ में त्रिष्टि है परंतु जो वृद्ध पाठ है उसमें वर्णास्त्री है क्या है सूत्र वर्णास्त्री हाँ लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में लघु पाठ में यह है त्रिष्टि केवल परंतु वृद्ध जो पाठ है जो दृष्टि जी ने जिसका संग्रह किया है वह है तो अर्थ हो गया कि वर्ण जो है त्रिष्टि त्रि मान तीन अधिक अष्टी माने साठ तीन अधिक साठ मैंने तिरसठ सिक्सटी तो वर्ण जो है 63 थ्री है त्रिष्ठी है तेरह है सॉरी 63 है ये बताया तो 63 कैसे है इसको महर्षि दयानंद जी गिना रहे हैं देखिए इसमें जो है जो है उसको हम तीन भाग में बांटेंगे एक का नाम है स्वर दूसरे का नाम है व्यंजन और तीसरे का नाम है अयोग वाह तीन प्रकार के वर्ण हो गए कितने प्रकार के वर्ण हो गए जी ती, प्रकार तीन प्रकार के वर्ण हो गए कौन कौन से स्वर व्यंजन व्यंजन और योग ये तीन हुआ तो स्वर जो है वह स्वर 22 है तो उच्चारण के भेद से जो है स्वर का जो तीन भेद हुआ एक का नाम है रस्व दूसरे का नाम है दीर्घ तीसरे का नाम है प्लुत तो ह्रस्व दीर्घ प्लूता तो अ जो है अ के तीन भेद हो गए ह्रस्व दीर्घ और प्लूता ऐसे ही ई के तीन भेद हो गए ई ऐसे ही ऊ के तीन भेद हो गए ऊ ऐसे ही रि के तीन भेद होग री, री, री। दक्षिण भारत में वो हैं रू महाराष्ट्र दक्षिण भारत में री को रू हैं। तो रू रू रू हैं ऐसा रु जो है इसके दो ही भेद हैं। इसके दो नहीं है नी वर्ण दीर्घाश वर्ण के दीर्घ नीते हस्व और प्लुत है या लु लू है हस्व नो है ह्रस्व नीते दीर्घ औरुत होते है और ए, ए आई आई ओ औ तो ओ री के तीन तीन भेद हुए तो चार तिया बारह हो गया ओ री के और री ए आई ओ ये पांच हो गए तो इसके दो दो भेद हो गए तो पांच दुना दस हो गया तो बारह दस 22 तो स्वर के जो है बाईस भेद हो गए समझ गए जी जी ऐसे ही अब व्यंजन में चलते हैं तो व्यंजन में जो है क ख ग इसका नाम कवर्ग है च छ इसका नाम चबर्ग है ट ना ना, इसका नाम टवर्ग है त ठ ध न इसका नाम तवर्ग है और प फ माम पवर्ग है इसका नाम अन्तस्थ है और शा शा इसका नाम इ है तो क वर्ग वर्ग का मतलब होता है समूह ग्रुप का जो समूह है के पांच समूह है ग्रुप है क ख इलि क पल वर्गे क का, वर्ग का, का समूह च का वर्ग ट का वर्ग त का वर्ग प का वर्ग ये तु कवर्ग च वर्ग गवर्ग पवर्ग प्रत्य पाच पाच है पाचे पचीस फ़ा या ट्वेन्टी और अन्तस्थ जो है ये ये चार ऊष्म जो है ये, ये चार है तो चार चार तो पच्चीस आठ तैतीस हो गया थर्टी हो गया तो इधर में 22 था स्वर वावल और व्यंजन में जो है व्यंजन हो गया 33, तो 22 और 33, 55 हो गया और अयोगवाह जो है ये आठ हैं, उसमें सबसे पहले दिया विसर्जनीय दूसरा है जिहवा मूलिय, तीसरा है उपदमानीय चौथा है अनुस्वार पांचवा है ह्रस्व गुंग छठा है दीर्घ गुंग hmm. और सातवा है अनुनासिक चिन्ह और आठवा है, है, है तो ये आठ जो है अयोगवा है तो पचपन आठ सिक्सटी थ्री और एट आठ पांच तेरह पांच एक तो वर्णास्त्री ही वर्ण तिरसठ है तो ये यहाँ पर बता दिया गया है समझ में आ गया सभी को यह आचार्य जी ये जो जेफा मूलियर और उपमानी है उसको कैसे उसका उच्चार होता है क्यूँकी दोनों का जो साइन जो दिखा रहा है अभी तो बस केवल एक आपको केवल सामान्य रूप से बता रहा हूँ अभी तो मैं विशेष बताया ही नहीं हूँ आगे बताऊंगा जो आपने प्रश्न किया इसका उत्तर हम आगे देंगे आगे ये आना है समझ गए अभी बस ये गिनाया हूँ मैं कि ये 63 है ये सिक्सटी हुए गिनती में ये आप लोग समझे व नहीं समझे समझ में प्रत्येक जी समझ में आ गया बे उच्चारण केसी सिखाउ बे अच्छा जी अो है अय का आमो च ह्रस्व गुङ्गीर्घ गुङ्गनाशिक इनके नीचे लिखा हुआ है क्या लिखा हा प्रतीक जी इनको चार यम भी कहते य वेरी नाइस nice. इनको चार यम भी कहते हैं तो इसका नाम यम भी है यम है तो ये तो महर्षि दयानंद जी को जो मिला वर्णोच्चारण शिक्षा जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनको उन्होंने जब मिला तो फिर जो है इन्होंने इसको छबाया इसकी व्याख्या की परंतु ये जो चार यम है इसके संबंध में मतभेद है क्या बताया मैं मतभेद ये जो चार यम है इसके संबंध में मतभेद है मैंने महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद के अनुयायी इसको चार यम मानते हैं उसमें से मैं भी एक हूं क्योंकि मैं भी उनका अनुयायी हू परंतु हम न्यूट्रल होकर के पढ़ा रहे हैं आपको जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कीजिएगा तो ये जो चार यम है इसको न मान करके अन्य को यानर्षि दयानंद से जो इतर विद्वान विद्वान् अर्थात अर्थात् सिद्धान्त भटो जी दीक्षित इत्यादि विद्वान है और भट्टो जी दीक्षित इत्यादि अनुयायि हैन पुस्तको पढे है हम कृतज्ञ हैं क्योंकि उनके पुस्तक जब हमने प्राच्य व्याकरण पढ़ा उसके बाद नव नव्य व्याकरण पढ़ा तो और दृढ़ता आ गई उसे व्याकरण में और मजबूती आ गई आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें उस सिद्धांत कौम का भी देन है इसमें कोई संदेह नहीं है उससे भी मैं उपकृत हुआ हूँ उपकार पाया हूं हां पर यह है कि केवल मात्र जो यह नहीं जानते प्राच्य व्याकरण की परंपरा को और नव्य व्याकरण केवल जानते हैं वो जो है इसको यम नहीं मानते हैं यम ओ किसको मानते हैं वो भी पुराते हैं वो भी पूरे करेंगे 63 वर्ण 63 वर्ण है या चौसठ वर्ण है जब आपको हम वो पढ़ाएंगे आ, ये मैं प्राची मैंने जो परंपरा से है ये पढ़ा दू इसके बाद जो है पौराणिक वाला पढ़ाऊंगा मैंने मन में सोचा है बाद में सोचा तो उसमें कहा है त्रिष्ठी या चतुष्टि तिरसठ वर्ण या चौसठ वर्ण चौसठ वर्ण का जिक्र वहीं पर करेंगे तो वैसे मानते हैं सभी विद्वान एक स्वर से की वर्ण तिरसठ होते हैं उसमें कोई मतभेद नहीं है परंतु वो जो 63 वर्ण हैं, उसमें से जो चार यम कहते हैं वो भी मानते हैं कि यम चार ही हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहते हैं कि यम ज्यादा है यम चार ही है वो भी ऐसे ही मानते हैं जो इन चारों को यम नहीं मानते तो वो यम किसको मानते हैं इस चीज को समझ लीजिए वो यम मानते हैं मैं भूमिका में भी बताया था पुनः यहां पर बता रहा हूं, वो यम किसको मानते हैं तो वो मानते हैं कि ऊपर जो अभी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तबर्ग पवर्ग आप सभी देख रहे हैं न जी कबर्ग में पंचम वर्ण क्या है गा। वर्ग में, में, में पंचम वर्ण क्या है सवर्ग में पंचम वर्ण क्या है पवर्ग में पंचम वर्ण क्या है पवर्ग में पंचम वर्ण क्या है म तो ग ये जो पंचम वर्ण है इनमें से कोई भी वर्ण इनमें से कोई भी वर्ण चाहे ग हो चाहे य हो चाहे न हो चाहे न हो चाहे म हो, हो। इनमें से कोई भी वर्ण बाद में होगा और उस ग पंचम जो वर्ण में से कोई भी वर्ण से पहले जो ख छ में से कोई भी वर्ण होगा तो जैसे कल्पना कीजिए कि यहां पर जो उदाहरण में पलिकनी उसका उदाहरण जो देते हैं जो यम मानते हैं इसको उसका उदाहरण देते हैं पलिकनी जैसे है पलिकनी पंचम वर्ण नौ पर बाद में है पलिक नी न बाद में है तो पलिकनी में नौ बाद में है और उससे पहले क है उस क का, का दुर्वचन हो गया क क पलिक नी पलिक क है और फिर एक क दुर्वचन हो जाएगा क क तो क क दो जो हुआ तो पंचम वर्ण बाद में है और पीछे जो वर्ण है क उसी के समान जो बीच में क वर्ण हुआ ठीक पंचम वर्ण से पहला जो क है उसका नाम है यम ऐसा कहते हैं तो कहने का अभिप्राय है कि क ख ग छ ढ त थ ये प्रत्येक वर्ण जो यम है इन में से कोई भी पंचम वर्ण परे हो तो पलिक नहीं हो गया उदाहरण मैंने दिया ऐसे चख नतु न है और ख है पीछे तो उस ख के सदृश बीच में जो ख हो गया ख और न के बीच में जो ख है वो हो गया यम ऐसे जख नतु जो है अब जघन में न है पंचम वर्ण और पीछे है घ उस घ के समानी बीच में जो घ हुआ जख नबल घ तो बीच वाला घ और न के बीच में जो घ है उसका नाम है यम ऐसे ही जगमी जगमी में म पंचम वर्ण परे है कोई भी मैं पहले बताया कि कोई भी गये से कोई भी तो यहाँ पर म है तो पंचम वर्ण म है परे तो उससे पले ग की बीच में. जो है उसका नाम है यम. मे में आ गया जी जी, जी। किसी को है जी किंकामे हा तु इम ये को मनते है वकरण नव्य व्याकरण वाले मानते हैं ये भट्टोजी दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित के अनुयायी लोग मानते हैं तो अब प्रश्न ये है कि भाई आपके मन में कोई प्रश्न हो रहा है कि मैं इस प्रश्न को उठाऊं मैंने जो आपको यम सिखाया तो यम कितने हैं चार सब एक स्वर से स्वीकार करते हैं चाहे वो भट्टो जी दीक्षित हो चाहे वो महर्षि दयानंद जी हो चाहे कोई भी विद्वान हो यम चार ही है यम क्या है जी चार, ही चार चार ही है परंतु यहाँ पर कितने दिखाई दे रहा है आपको जी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आचार्य जी ये तो बीस न टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं बीस 20, वेरी नाइस टोटल 20 दिखाई दे रहे हैं क ख चार छ चार ट 4, ठार पार तो चार 4, बीस फाइव फोर या 4, तो 20 दिखाई दे रहे हैं तो मानते हैं कि 4 ही यम है और दिखाई दे रहा है 20 इसके संगति कैसे लगाया जाए वो लोग कैसे लगाते हैं? बता सकते हैं? गुण। गुण। समझ में आ गया कि नहीं यम तो चार ही है। यम कितने है जी चार ही परंतु दिखाई कितना दे रहा है आपको 20. तो कैसे संगति तो लग नहीं रही है या तो गलत है ङ्गति लि परे हो तो उसके साथ चार पॉसिबल यम हो सकते हैं पोसिबल योते लोग चार बता रहे हो है पर आचार्य जी वो ये कह रहे हैं कि किसी भी वर्ग में चार हो सकते हैं चार यम हो सकते हैं किसी भी वर्ग में किसी भी वर्ग ऐसा नहीं है चार ही है वह जो किसी भी वर्ग में वो किस तरीके से मानने सो बता रहा हूं देखिए वो क्या है ये एक समूह हो गया क च वह जो प्रथम वर्ग हुआ ना जी जी एक हुआ दूसरा ख छ ये दूसरा हो गया ग ये तीसरा हो गया और ध ये चौथा हो गया तो चार हो गया ना यम मैने कचट तप का एक वर्ग हो गया मैंने ये भी एक तरह से वर्ग है कचट यम का ये वर्ग हो गया कचट तप दूसरा ख छठ थ तीसरा ग झा घ ध तो चार हो गए ना जी? जी।, जी तो इस तरीके से जो है यम कहते हैं तो कुछ का ये मत है यम में एक और कुछ विद्वान है जो कहते हैं कि कु चार जो यम है तो क ख ही यम है कुंखु गुघु ये कघ ही यम है कुंखुंग यम है इत्यादि यम नहीं है ऐसा कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं समझ गए जी इसलिए कुं खुंग याद होगा कि भूमिका में कहे थे कि यदि जो व्यक्ति ये मानता है कि कुंखुंग यम है तो क्या चुंग झुंगा कह करके उनके बातों का खंडन किया कि नहीं न कुम है न चुनछुग झुग झुंग यम है न टूंगम है नुंगठु झुंग ढुंग यम है नुंग फुंग घुंग यम है दुं ऐसा और जो ख सबका सबको यम कहते हैं इसका नाम यम है ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है ऐसा हवाला देते हैं भट्टो जी दीक्षित कि प्रातिशाख्य प्रसिद्धा बोलते कि प्रातिशाख्य में यही प्रसिद्ध है तो इस पर महर्षिदायन जी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जो नाम नहीं उन्होंने लिया है किसी का विद्वान की विशेषता होती है कि नाम किसी का नहीं लेते उस तरीके से और वो कह देते हैं तो वह जब ही कोई विशेष बात होती है तभी नाम लेना होता है नहीं तो वैसे नहीं तो भरजान जी कहते हैं कि जो यह मानते हैं कि कख गघ च इत्यादि जो है यह यम है तो कख गघ पर ही चलते हैं वो पलिया चार को ध्यान देकर के तो बोल रहे हैं कि क्या उनको ये पता नहीं कि ये वर्णांतर कभी नहीं हो सकते तो वर्ण तिरसठ कहा है और जब वर्ण तिरसठ कहा है तो हम तिरसठ वर्ण पुराने के लिए फिर उसी कबर्ग में जो क कख है उसी को फिर हम चार मैंने पंचम वर्ण मान करके कख गघ को यम मान रहे हैं तो वर्णांत क्या हुआ वह तो वही वर्ण हो गया वर्णांत जब यम करना है यम एक स्वतंत्र वर्ण है तो बताइए कख गघ को यदि हम यम मानते हैं तो वही वर्ण वो है की वर्णांतर है बताइए दोनों में से एक ही हो सकता है हाजी दोनों में से एक ही हो सकता है नहीं नहीं आपने हेतु नहीं समझा बहुत, बहुत बड़ा जबरदस्त हेतु है, है महर्षिया जी का मैं बोल रहा हूँ कि 63 वर्ण हमें पुराना है तो 63 वर्ण में मैंने यम में जो पंचम वर्म बड़े रहते क ख गघ को जो यम मान रहे है बताइए क ख गग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है चौथ चबर्ग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है टर्ग में टॉ पढ़ा है की नहीं पढ़ा है तबर्ग में तौथ दढ़ा है की नहीं पढ़ा है पबर्ग में पढ़ा है की नहीं पढ़ा है तो स्वतंत्र वर्म कहा हुआ ये यम, इसी को हम यम जो रहे हैं पंचम के परे रहते तो पञ्चम वर्ण क परे राम तु स्वर्णयि जी. नहीं समझे? बेसकल हा ये कर रहा है आप ये ये कह रहे हैं कि तु स्तन्त्र रया हुआ कखो को में माना, कख गानाथा डी तो इस सबको तो इसमें माना ही है कखा गो टवर्ग में माना है तथा दाधा को तबर्ग में माना है पथा ब को पवर्ग में माना है तो जब ये तो उसमें जब मान ही लिया गया तो ये जैसे क खा गघ कबर्ग में स्वतंत्र बनना है ना जी ऐसा कहीं क ख कहीं दूसरे जगह पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा चौथा जी दूसरे जगह पढ़ा है क्या डॉथा ड कहीं दूसरे जगह पढ़ा है क्या दूसरे जगह पढ़ा है तो तबर्ग में ही है पथ ब तो पबर्ग में ही है तो जैसे हाँ यदि अन्य जगह कोई पढ़ा होता तब ये दोष आ सकता था कि भाई उसमें पढ़ा है तो उस समूह मे है कवर्ग मे कख गो के मा जाय कख गग स्वर्ण है और जि कख को यदि यम मानते है वर्णान्तरी कवर्ग वर्ण को हि ले लिया गम चार स्तन्त्र वर्ण हो चे न समझ मे आया प्रतीक जी आपको समझ में आया हेतु लक्ष्मी जी आपको समझ में आया लक्ष्मी को नहीं समझ में आया आ गया, आ गया आ गया तो ये जो है और आप सभी राजभल्ला जी तो नहीं आ जाए मैंने आप जो है आप लोग को सबको पता है ना कि जो है स्वतंत्र वर्ण होना चाहिए यम जबकि यह वर्णांतर है मैंने वही वर्ण है वर्णांतर नहीं है इसीलिए महारान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा हवाला देते हैं कि क ख इत्यादि यम है पंचम वर्ण के परे रहते में और प्रातिसाख्य का हवाला देते हैं क्या उनको ये भी इतना भी नहीं पता कि ये वर्णांतर कभी नहीं हो सकते वो वही वर्ण है ये बात कहकर के उनका खंडन करते हैं तो हमने आपको सब बता दिया इसमें से आपको जो अच्छा लगे इसको जो इसमें क्योंकि ये तो बुद्धि विलास की बात है ये विद्वत्ता की बात है ये और खोजने की बात है अनुसंधान करने की बात है तो यदि खोजते खोजते पढ़ते पढ़ते और भी जैसा हुआ तो वो अपना अपना स्वीकार कीजिएगा हमें जो आपको मैं बताया हेतु में हमें यही स्वीकार में है यही मेरी बुद्धि में गति है बुद्धि के आधार पर मैं इसी को महर्षण ने जो चार यम कहा है इसी को ही मानता हूं क्योंकि देखिए यह स्वतंत्र वर्ण है ये जो चिन्ह दे रहा ना रस्व गुंग दीर्घ गुंग अनुनाशिका यह सब स्वतंत्र वर्ण है कि नहीं दीर्घ प्लुत में पढ़ा हुआ है नहीं। कबर्ग, तबर्ग, तबर्ग तबर्ग में पढ़ा हुआ है चारो जी नहीं।, जी नहीं क्या यह विसर्जनीय जीवामूल्य पदसार में पढ़ा हुआ है नहीं नहीं। जैसे एक विसर्जनीय स्वतंत्र वर्ण है जैसे एक जिहमूलीय स्वतंत्र वर्ण है जैसे उपमानीय स्वतंत्र वर्ण है जैसे अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण है जैसे रस्व गुंग स्वतंत्र वर्ण है वैसे ही रस्व गुंग दीर्घ अनुनाशिक्वतंत्र वर्ण है तो इसीलिए महिजन जी कहते हैं इनको चार यम भी कहते हैं तो ये चार यम है अच्छा इतना समझ में आ गया इसमें कोई दे दे। किसी को दे। दे जी एक आचार्य दिमाग बोलिएि प्रकार से में बांट सकते हैं। तो लेकिन कहीन है न की क बी इटेन्सी मेख आगे आने वा दिमाग आर्गुमे बे न क बहु बा महता है पे न महत्ता बा नही क्या है कि वह जो महर्षि पानि जी जिस शिष्य को पढ़ाए उसके बाद जो पढ़ाए परम्परा जो चलता आया बीच में परंपरा टूट गया जी बीच में क्या हुआ परम्परा टूट गया हम लोगों के प्रमाद के कारण हमारे जो पूर्वज है हम लोग मने हमारे जो पूर्वज हैं जो की स्वयं भी विद्वान नहीं बने पूर्वज हमारे ब्राह्मण है ब्राह्मणी हा मे र मूर्ख बना ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्रूर्ख वैसे हो, होता ही है अज्ञानी मूर्ख बने गल अर्थ लिजेगा अज्ञानी पढा लिखा तु नी है क्षत्रिय और वैश्य विद्वान् हुआ कर्ता थानो का न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इ दुबारा जन्म तीनो यज्ञ विद्या का वा चिन्ह है तो तीनों को ये विद्या का है, तो ये चिह्नो जाता पन्तु मध्यकाल मे क्यां भी ब्रह्मण अविद्वान् बन गर क्षत्रिय वैश्य को भी अविद्वान् पढेस छीन लिया अधिकार विद्यान लिया उगा के जनौ न पश्चात् स् भूल गया तो बीच में जो परपराये टूट गई तो पता नहीं चला यम के नही च ये मे यन् है य शास्त्र गोच भ विद्वा बनकर बीचे पम्पराये तु महर्षि दयानन्द जी परम् चू कि बीच मे तु सिद्धान्ती ये किया पी कु अवस्था इ पढेगे त तो फिर अव्यवस्थाएं मने भ्रांति पैदा हो गई इसमें क्योंकि ये तो चिन्ह है ना तो ये किस चिन्ह को माना जाए कैसे क्या किया जाए तो बस जिसको जैसा आया जैसा लगा जचा उसके आधार पर वो मानने लग गया परंतु महर्षि दयानंद जी भी को जब तक ये नहीं मिला था तो वो भी शंका तो उनको थी कि भाई ये कैसे होगा सिद्धान्त सिस सल तहर्षिन्दी मे का विशेषता हैस सल तौढ मरमा लघु शब्देन्दु शेखर बृहद बृहद् शब्देन्दु शेखर इत्यादि जिने जो है ये क्या कहते हैं कि ये प्रस्थान्तरई इत्यादि जो है जो शंकराचार्य के जो वाले हैं इन सबको पढ़ा था विद्वान तो थे बीस साल तक उन्होंने पढ़ा अब पढ़ने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया इस सब को पढ़कर कैसा और फिर जो है शंकराचार्य का सिद्धांत इत्यादि पढ़ने के बाद जिन गुरु से पढ़े थे तो जीवनी में लिखते हैं अपने ऑटो में कि मुझे पूर्ण दृढ़ निश्चय हो गया था कि मैं ब्रह्म हूं और वैसा ही मैं अपने आप को अनुभव करता था वैसा ही मैं अपने आप को करता था कि मैं ब्रह्म हूं पूर्ण डिटरमाइंड हो गया था उसके ऊपर कि मैं ब्रह्म ब्रह्मी परंतु उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई वो तो नव्य व्याकरण पढ़े थे प्राच्य व्याकरण मतलब उनकी श्रद्धा तो थी और वो खोजने का उनके अंदर जो अन्वेषण करने का यह था असत्य थे असत्य को छोड़ने में सत्य को पकड़ने में सदा उद्यत रहा करते थे तो उनके जो सन्यासी जो गुरु थे जिनका नाम था पूर्णानंद जी वो भी अच्छे विद्वान थे प्राच्य व्याकरण के प्राच्य के प्राचीन परंपरा के तो उनसे उन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की उन्होंने कहा कि देखो मैं तो अब बूढ़ा हो गया अब मैं तो नहीं पढ़ा सकता यदि तुम पढ़ना चाहो तो मेरा शिष्य जो है विरजानंद है मथुरा में रहता है वहां पर जाकर के पढ़ो तो वहां उन्हीं के आदेश से उन्ही के कहने से मथुरा जाते हैं और द्वार खटखटाते हैं और जब द्वार खट क्योंकि आंख से तो अंधे थे गुरु विजानंद जी पचपन से ही प्रज्ञा चक्षु थे तो वो जो है वो खटखटाते हैं जन्म से नहीं थे शायद लग रहा कि ग्यारह बारह वर्ष में पॉक्स हुआ था उससे आंख खराब हो गया मन अंधे हो गए तो वो जब दीवार खटखटाते हैं कहता है कौन भीतर से आवाज आती है कि कौन इधर से महारान जी कहते हैं यही तो मैं समझने के लिए आया हूं कि कौन हूं मैं नहीं समझता हूं कि मैं कौन हूं जब ये बात उतने गंभीर ध्वनि में जब कहा गया और इस तरीके की तो ऋषि गुरु बिजान जी, जी पहचान गई कोई ना कोई विशेष व्यक्ति है फिर जो है उनको बुलाते हैं फाटक खोलो फिर बुलाते हैं फिर वो कहते हैं कि अभी तक तुमने क्या पढ़ा है कुरा गिना सिद्धान्त कौमी पढा है ये पढा है पढा है बालमर्मा पढा ये प्रौढवर्मा पढा लघुन्द्र शेखर पढाचिखा पञ्चशिखा पढा ये पढा मिना जा हुँ यहा आगा हुँर की क्रपा जी बुक है प्राय नान्टि नाइन प्रतिशत मे इण्डिया यहा ले आया इस बार, इस बार जो है पूरा का पूरा ले आया कुछ, को छोड़, कुछ एक कुछोड से आया विद्वान् पुस्तके ले तो है गे थे गिना दोषकुम पढा है इ सक जि पुस्तक है सो हि तु पढाय जब तुम इस सभी पुस्तकों को यमुना नदी में पो और थोड़ा सा सामे नहीं। गुरु का ये आदेश है बोले किमो विद्या देना चाहते हैं जब तक इसको तुम फेकोगे नहीं जी जी जो देन चे जेकोगे नहीर्य आगीर्य पूरे जो उनको बीस सल को उन्होंने यमुना नदी में जाकर के डाला और समोकडा आको पढना शु कते है और ढाय तीन सलो पढते ढाय तीन सले ऐसा पढा दि बीस साल में जो और इसके बाद ही उनके अंदर में क्रांति मचती है पूरे दुनिया के प्रति क्रांति मचती है तो कहने का अभिप्राय है कि देख लीजिए कि उन्होंने जो इतना साल पढ़ा था और उसको गुरु बिरजान के पास पढ़ा उसके बाद सब असत्यता जाहिर हुई और उसके बाद उन्होंने वेदों का बिगुल बजाया और आर्स ग्रंथों को का पुनर् उद्धार किया और उसी उद्धार करने में ये वर्णोच्चारण शिक्षा इनको मिला और फिर जो है उनके गुरु तो तो पढ़ाया ही था उसके और उसके और फिर मिला, तो फिर मिला जो है इसकी उन्होंने इस तरीके से किया कि ये हि चार यो दूसरे लोग ऐसा मनते याता जी, चारी आपकी आवाज बहु कटरी पता बहुत आपकी आपकी कट कट, कट कट रही रही है? मुझे नहीं है, है, मेरी मेफो मही बहु कटरी कटरी मेरि आवा जन आचार्य जी रही है? अब जैसे जैसे ठीक हो जाती है जैसे अभी आपने बोला तो ठीक है ये लेकिन एक बार बहुत हो गई थी अच्छा अच्छा बीचिन बहु गडबडो गी अस्तु मे मोग न्या सचार्य जी बिकु समझ ग यमुना पुस्तके सुनाई आरी गेस्फ़नी है कि मैं काट के करूं। आ, हो सकता, काटक आचार्य जीपुवी हलो आचार्य जीवस Yeah, yeah. So it may be the bridge problem, yeah. Yeah. Hello? Hello? Hello yeah I'm I'm here uh, still yeah I guess maybe we should have continue with that that same voice <laughs> yeah thanks so. all looks like acharyaji got stuck and i hope it has nothing to do with the fact that he forgot to turn off the recording or something yeah nobody else can cut it out yeah Hey Anant, yeah. Why, hey, it's pretty clear right now. While I'm looking at this uh, s, uh, vengeance here, I don't see the Thra word in there. Thra, you know Thra? Yeah, but uh, it's a yeah, compound. Thra is actually a plus... Did you cut it again? Yes, Chari Ji. Did you cut it again? I'm a little bit of a film. अच्छा अस्म सब कटा हुआ लग रहा था, ये आ रहा था अब अब सब आ अब साफ आ गए साफ जी चले चले स ग अचार्यो चलि मे बता रहा था कि ये जो है महर्षि दयानन्द जी ने जो है, जो, को और दिया, उसके फिर जो है हैसे मेहन किया विद्या पढने मे उ बोला दीय सोफ़ीज औेक दि पश्चात् आ, ये करते थे उन्होंने उनको विद्या दी जी समझ गए जी, जी जी हाँ तो उन्होंने बहुत ही तपस्या से इसको खोजा उनको मिला और उनको ये सजाने का प्रयास किया महारी ने उसकी व्याख्या तो ये चार यम के संबंध में किसी को कोई शंका है जी नहीं, नहीं आचार्य जी और जी क्यों उसको यम नहीं मानते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया सभी को जी यदि आया तो फिर पूछें क्योंकि वैसा बुद्धि बनाकर पले समजये चिन्तन कजे अगे कीजिए ओके जी, जी। तो ये है तो एक तो ये होगा इब मे और विशेष बा बी कि एक याद के लिए अयोगवाह जो आठ है तो इसको याद कैसे करें तो ये जो विसर्जनीय है इस विसर्जनीय को स्वरूप से दो भेद कर दीजिए विसर्जनीय जो है उसका दो भेद है स्वरूप से उच्चारण से नहीं तो ध्यान रखेंगे विसर्जनीय का अलग उच्चारण है जीवा मूल्य का अलग उच्चारण पदमान्य का अलग उच्चारण है तो आप लोग के पास कॉपी है कॉपी में आप लोग जो है विसर्ग जो है वो बिंदी जो है इसको बड़े बड़े जीरो करके लिखिए एक बड़ा जीरो कीजिए दो विसर्ग का बड़ा जीरो ऊपर और नीचे कर लिया आप लोगों ने है विसर्ग का ही वह मोटे रूप में कर दिया आपने जी। अब दोनों को आधे आधे कर दीजिए बीच से काट दीजिए बीच से काट दिया दोनों जीरो को जी।, जी अब दोनों जीरो को जो आपने काट दिया तो एक पास पास में आपने लिखा ना जीरो लिखा था तो जो काटा उसके ऊपर वाला आधे को एक अंगूठे से बंद कीजिए कर दिया और नीचे जो काटा उसके नीचे वाले को एक अंगूठे से बंद कर दीजिए तो बीच में क्या दिखता है आधा विसर्ग के समान दिखाई देता है की नहीं ऊपर की तरफ आधा चांद और नीचे की तरफ आधा चांद या कटोरी की तरफ दिखाई दे रहा है की नहीं दिखाई दे रहा तो ये विसर्ग के जो दो भेद स्वरूप से जिहवामूल्य उपध मानीय याद के लिए बता रहा हूं है ना जी इसलिए कहा सिद्धांत कौप में लिखा है कि अर्धविसर्ग सदृशो जिहामूलियो पद मानी उपदानियो अर्ध अर्धविसर्ग सदृश अर्ध अर्ध माने आधा विसर्ग के समान जिहवा मूल्य और है स्वरूप से प्रतीक जी समझ में आ गया आपको मतलब आधा बिसर के समान जैसे ये पूरा किया आधा आधा किया और ऊपर वाला बंद कीजिए नीचे वाला बंद कीजिए जो बीच में ऊपर की तरफ आधा नीचे की तरफ आधा चांद ये जीवा मूल्य और पदमान्य का मतलब स्वरूप है अब जो है दोनों का तो एक ही स्वरूप है तो हम कैसे माने जीवा और कैसे माने पदमान्य किसको माने जीवा किसको माने पदमानी तो इसके लिए है यदि वैसा आधा विसर्ग स्वी तु आसर्ग स्व यदि वर्णो मे को भर्ण चिन् को का कोगा तु चिन्ह का नेगा जिह्वा मूली क्यािह्वा मूल्ये क सिद्धांत को अंधिकार कहता है कि कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिहवा ये अच्छी बात है इसको याद कर लीजिएगा कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिहवा मूलिय समझ गए क्या है बोलिए कखाभ्याम मान क और ख से पहले आधे विसर्ग के समान स्वरूप से जो है वह जिहवा है तो उसको जिहवा मूल्य समझे मैंने क और ख से पहले यदि आधा विसर्ग के समान चिन्ह हो वेद में वेद में ज्यादा प्रयोग होता है लोक व्यवहार में तो विसर्जनीय और अनुस्वार का प्रयोग होता है और किसी का अनुनाशिक का प्रयोग होता है और प्राय नहीं होता और वेद में होता है तो क और ख से पहले अर्धविसर्ग के सदृश स्वरूप से जिह्वा होते हैं और पथाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग मने और से से से पहले पहले इनमें अन्यतर अन्यतर कोई भी। में से कोई भी भी में हो ऐसा सदृशोपधमानीय मन पिसर्गमानीय अवसे उच्चारण के कगे भीग प्रतीकजी पू ये है कि देखो क और ख से पहले है वह विसर्ग को जीवा मूल्य आदेश होता है तो क और ख से पहले ऐसा होगा तो क्या है जिहवा मूल्य का उच्चारण जिहवा के मूल से होता है किससे होता है जी जीवा के मूल से जिहवा के मूल से होता है तो जिहवा के मूल से जैसे हमने कहा देव दत्त कार्यम करोती वहां क्या बनाया जी देव दत्ता कार्यम करोती तो देव कार्यम करोती तो यहां पर देव दत्ता कार्यम करोती में देवदत्त में जो विसर्ग है वह विसर्ग को आदेश कि कार्यम है को यदि परे होगा तो विसर्ग को जीवा मूल्य आदेश होता है क्या बताया जी परे जीव जीवा, जीवा, जीवा आदेश। में और दत्ता है तो उस विसर्ग को क्या आदेश होता है मूल्य तो अब हो गया देव दत्त और का चिन्ह और कार्यम करोती ऐसा हो गया ऐसे ही दूसरा उदाहरण देवदत्त खनती क्षेत्रम तो यहां पर ख है बाद में तो देवदत्ता विसर्ग है उसको भी जिहवा मूल्य आदेश हो जाएगा तो देव और जिहवा मूल्य और खनति क्षेत्रम तो अब इसका हम उच्चारण कैसे करें तो जिहवा के मूल्य से करें क्या देव कार्यम करोती देवदत्तक खनती क्षेत्रम मान जिह के मूल से से से यहां है देव दत्त दात, यो को कबल कु जीवा योगा देव दत्त कार्यं करोति देव दत्त क्षेत्रम् जीवा समझ कोच्च जी जी? प्रतीकज और अब उपद है तो है कि जैसे मैंने कहा देव दत्ता पुस्तक पुस्तकम पठती यह है देव फलम खादती तो यहां पर फ है और प है तो उस विसर् को उपदानी आदेश हो जाएगा पुप मानी हो जाएगा तो यहां पर देव पुस्तकम पठती तो जेबदत्तपुस्तम पुस्तकम पठती देव दत्तपुस्तकम पठती ऐसे ही देव दत्तप फलती देव दत्तप फलम खादती इसको ऐसे यदि आप याद करना चाहें तो हमें याद है कि जब हम हरिद्वार में साधना सदन एक मंदिर था उसमें हम रहा करते थे वहां रह करके मैं, स्वामी रामदेव जी के आश्रम में जो है स्वामी पढ़ने के लिए जाया करता था। तो वहां पर भोजन करने के बाद वहां की परंपरा थी तो वह ही पौराणिक में ऐसी परंपरा होती ही है तो वहां पर जो है आ, ये भोजन से पहले और भोजन के बाद भोजन से पहले गीता का पंद्रह अध्याय कौन सा अध्याय होता है उसके बाद जो है अंतिम नमक पार्वती पतये हर हर महादेव भोजन से पहले भी भोजन के बाद भी तो ध्यान से सुनेंगे नम पार्वती पतय है तो नम पार्वती पतय है तो वहां पर स्वाभाविक रूप से उनकी परंपरा में है कि वह उपमानी का उच्चारण करते हैं नमप पार्वती नमह पार्वती नी का जीवा करते उपदमानि कारण पार्वती पतये हर हर महादेव नव पार्वती पतये तु या नम पार्वती पा है इसलिए उपधमानि आदेश हो पार्वती पतये डबल् पर लि समझ मे आगमानि कारण और जीवा मूल्य का ऐसा उदाहरण होता है ये हो गया इसमें हमने आपको 63 वर्ण बता दिया और इसमें जो है 12 अक्षरों का जो है ये आप स्वयं पढ़ कर के आइएगा इसमें मात्रा के रूप में है कमे आकी मात्रा चाहिए ये सब सबको आता है काकी की की कु आता है आपको इस स्वयं पढ़ लिख लीजिएगा फिर संयोग चक्र भी है क्य ज ये पढ़ना जरूरी है संयोग चक्र तो आपको जैसे क य अ उच्चारण करते हैं क्र ह्य ज यना चाहिए ज्ञ लोग उच्चारण करते हैं गलत करता है का का, आ, का क्री किक्री कदीर्घ रिक क्ष अक्ष यहाँ पर क्ष अक्ष होगा अक्ष अक्ष उत्तर प्रदेश वाले क्षत्रिय क्षत्रिय कहते हैं कक्षा कहते हैं कक्षा को कक्षा कह देते हैं तो गलत करते हैं उत्तर प्रदेश में प्राय ज्यादा होता है गलत उच्चारण ये तो ये क्ष अक्ष और बिहार के लोग जो है वो भी कक्षा कह देते हैं या कक्ष कक, कक्षा भूल गया वो उच्चारण में भूल गया पहले आता था मुझे तो वो जो है मने क्ष क्ष होगा भी नहीं है और क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्ष क्ष क्ष क्षत्रिय क्ष और क्षय अः ये संयोग चक्र है इसको आप इस पर विचार कर लीजिएगा अब जो है हम अगले जो है सोमवार को जो है स्वर के संबंध में बताएंगे धर्म से चलेगा और पीछे जो आया वो भी आगे और और भी बताया जाएगा एक मैं आपको बता औरी बायगा मैं कि ये जो है, इसमें, जो है इसमें अन्य विद्वान् है हस्वगुङ्ग मे है कोवि शङ्का नी कते जीव मे पन्तु अनुनासिंडन कते है ये बना भूलया लि मूल तो ये जो है अनुनासिक जो है ये बोलते हैं कि अनुनासिक चिन्ह जो बता रहे हैं तो वो वो भी ऐसे ही मरजान का खंडन करते हैं बोलते हैं कि देखो ठीक है ह्रस्व दीर्घ और अड़ इसमें तो कोई बात नहीं ये तो ठीक है स्वतंत्र वर्ण है परंतु परंतु ये जो अनुनासिक है ये अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण कहाँ है ऐसा कहते हैं प्रश्न मतलब प्रश्न समझे जी हाँ वो क्या कहते हैं अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण नहीं।, नहीं है क्यों स्वतंत्र वर्ण नहीं है बता सकते हैं आप लोग उसका उच्चार कैसे करेंगे उच्चारण वो एक अलग चीज है वो तो ये तो किसी का सहारा लेता है बिना सहारा का उच्चारण हो ही नहीं सकता वो एक अलग चीज है जीवा मूल्य उपदूल्यहारानि सहस्वर विहारा ओ कर् आदेश अभिप्राय सहारा हा कि स्वी सिना पन्तु ये है खंडन करने वाला महर्जनी जो खंडन करता है खंडन करने वाला यह यह कहता है है है कि अनुनासिक अनुनासिक जो नहीं स्वीनास अनुनासन्त्र वर्ण है को नही कु अनुनासर का भेद है क्या का के जी अनुद वो आगे बढ़ाएंगे आगे आएगा क्योंकि अभी वो समय नहीं है उतना की मैं आपको बताऊंगा परंतु स्वर का दो प्रकार के स्वर होते हैं सानुनासिक और अनुनासिक स्वर दो प्रकार का हुआ जैसे अ आ ओ, आ, आ, आ, आ, आ, आ। तो ऐसे सानुनासिक अनुनासिक कहते हैं तो ये जो है कहते हैं कि अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण नहीं है यह स्वर का ही भेद है क्योंकि स्वर दो प्रकार के होते हैं शानुनासिक और निरानुनासिक समझ में आया जी। वो लोग खंडन करते हैं उनका खंडन समझ गए लोग भी की भाषा लेते हैं महाजान जी कहते हैं वर्णांतर नहीं हो सकते तो इस पर वो लोग कहते हैं की ऐसा है अब उसका उत्तर बताऊ प्रश्न समझ गया सभी को समझ गए सभी उत्तर यह है उसका वो जो पूर्व पक्षी जो इस तरीके की जो बात करता है तो ये मैं अपना उत्तर देता हूँ इस पर मैंने बहुत चिंतन किया है तो यह है कि महर्षि दयानंद जी ने जो 63 वर्ण पूराया है तिरसठ वर्ण जो दिया है वह चिन्ह जो अयोग वाह चिन्ह है अयोग वाह क्या जी चिन्ह चिन। रूप में वर्ण है अयोगवा किस रूप में वर्ण है जी चिन्ह चिन्ह जिन रूप में वर्ण है तो यहाँ पर जैसे अनुस्वार है न जी अनुस्वार को ही हस्व गुंग दीर्घुंग आदेश होते हैं तो अनुस्वार का ही जैसे मानव है परंतु है स्वतंत्र अनुस्वार हस्व गुंग नहीं है अनुस्वार दीर्घ गुंग नहीं है परंतु होता है अनुस्वार के स्थान पर ही आदेश उसके साथ उसका संबंध होता है तो जैसे यह चिन्ह है ऐसे अनुनासिक एक चिन्ह है यह चिन्ह की बात करते हैं और उस अनुनासिक चिन्ह के कारण ही स्वर के दो भेद हो जाते हैं नहीं समझे समझ अनुनासिक चिन्ह के कारण ही स्वर के क्या हो जाते हैं जी दो भेद, दो भेद हो जाते हैं वो जो अनुनासिक जो कहा यहां पर जो 63 जो वर्ण है तिरसठ वर्ण में कहीं पर अनुनासिक नहीं आया है आया है क्या नहीं आयादीर्घ प्लू में कहीं अनुनासिक आया है नहीं नहीं। नहीं। तो, तो आगे बताया जाएगा की एक अ के अठारह भेद हैं अठारह ही क्यों भेद इसमें अठारह बताया मैं आपको बयालीस भेद बताऊंगा एक अ बयालीस प्रकार का होता है कैसे बयालीस प्रकार का होता है वो जब वो प्रसंग आएगा तब उस पर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे तो यहां पर जो है कि अनुनासिक जो चिन्ह है इस अनुनासिक चिन्ह के कारण ही तो अनुनासिक चिन्ह ना हो तो फिर स्वर का सानोनासिक भेद हो ही नहीं सकता तो इसीलिए ये सानुनासिक अनुनासिक स्वर का जो भेद है तो वह अनुनासिक चिन्ह को ये बता रहे हैं अयोग अनुनासिक चिन्ह देखिए लिखा हुआ अनुनासिक चिन्ह क्या लिखा हुआ जी अनुनाशिक चिन्ह अनुनासिक चिन्ह चिन लिखा हुआ है अनुनाशिक स्वर नहीं लिखा हुआ है ये चिन्ह को मान रहे हैं चिन्ह को कह रहे हैं तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि अनुनासिक चिन्ह स्वतंत्र वर्ण है नहीं अनुनासिक जो स्वर है वह स्वतंत्र वर्ण हो सकता है इसके कारण क्योंकि ये चीज उसी पर प्रकट होगा स्वर के ऊपर ही जाकर के प्रकट होगा र्ण में ये अनुनासिक मैं जो इस अनुनासक मे इचारे खण्डनगा तु इचार सकते है कुसरी चाय वादना चे विचारा जा होगा विचारे ते जो वादे तत् बोधो हितने भी पढा है कियादिता पढा हि है और आपको वृद्ध पाठ जो पढ़ाऊंगा तो उसमें जबरदस्त पढ़ाऊंगा उस पक्ष में कि वही अयोग वही यम है क ख भी यम है यही सब यम है और सब पढ़ा करके अंतिम में एक हेतु से सब भराशाई हो जाएगा परंतु यह है कि पढ़ाऊंगा वो सभी यम अंतिम सबसे लास्ट में परिशिष्ट में उसको फिर यम पर चर्चा करेंगे परिशिष्ट में कख गघ इत्यादि को यम मानते हैं और वो कहाँ कहाँ से प्रमाण देते हैं उन सब का प्रमाण दे करके समझाऊंगा फिर ये बताऊंगा ये तो बता तो दिया ही इस पर तो ये हेतु तो तो सब आपको हमने बता दिया और कोई शंका कुलदीप जी, जी नहीं, पूछ रहे थे कि अक्सर त्रा नहीं है क्या जी त्रा नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हैं आप? ये वर्ण मे महो निखे हिन्दी मे हा हा हा वर्ण रे संयुक्त अक्षर संयोग चक्र हैके संयोगचक्र ह जन देद क ह य अ ह करि क्रि करि क्रि क्वे तु जैसे त्र स्वतन्त्र वर्ण नी है वो तो okay. र मिला बना दि त्र इस में हम लोगों पढ़ना चाहिए कि हो नी पा जो तीन अर्णीयुक्नो आचार्य जी मेरा लास्ट् क्वचन है यो जि मूल्य औप उपदीय बामे उपद का कुठो होटो पे आ, तो, जीव के आ, तो के आवाज आवाज आएगी और है जो है इसका जो है के से आएगी हा जीवा मूल्य में जीवी जीवा मूल्यो हिकाण्ठ आीवाण्ठ का मूल हो गया मूल्याके उपज मान्य आचार्य जी वे होटे पा आवा देव दत्तप ध्यान से सुनेंगे नमक पार्वती नमक पार्वती नमक पार्वती देव दत्तप फलम देव दत्तपुस्तकम समझ गए जी हापर होगा और क्वेश्चन का जिहवा मूलिय उच्चारण क्या करेंगे जी जेवा बोले जेवा जिहवा मूलीय मूलिय मुदीर्घ है जिहवा जिहवा मूलिये है तो अब समय हो गया है अब मंत्र पाठ करते हैं कोई शंका तो और नहीं है किसी को निया निया। निया। और इसको उसके साथ जोड़ दीजिएगा यदि जुड़ जाए तो क्योंकि ये तो आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया एक साथ यदि जुड़ जाए तो जोड़ करके फिर जो है एक साथ फिर भेज देंगे हाँ मन्त्रपाठ ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाते पुर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते ओम् शान्ति शान्ति शान्ति आचार्य जी नमस्ते पूच लिजेगा किं आमे